ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तृतीय कंडिका में द्वितीय जन्म की चर्चाई जो आपका तृतीय कंडिका का पूर्वार्ध है उसमें बताया गया पिता के ही रूपांतर भूत अपने शरीर में प्रविष्ट हुए पुत्र का परिरक्षण करने वाली भारिया भी पति के द्वारा संरक्षणीया है यह विधान किया साव्या भवती इससे और फिर ये कहा गया कि मातृ शरीर से निर्गमन रूप द्वितीय जन्म से पहले माता का परिरक्षण करते हुए पिता एक प्रकार से उस अपने रूपांतर का ही यानी कुमार का ही परिरक्षण कर रहा है जन्म से पहले सो अग्र एवं कुमारम जन इसमें शुरू वाला अग्र शब्द है जन्म से पहले काल का वाचक तो पिता कुमार की परिरक्षा करता है पिता के पुत्र के जन्म से पहले भी मात्री शरीर में संवर्धित होने वाले पुत्र की रक्षा पिता कर रहा है वो रक्षा होगी मात, मात, माता की रक्षा ही यानी आने वाले शिशु के माता की रक्षा करने वाले के भारिया की परि रक्षा ही वो हो जाएगी शिशु की रक्षा क्योंकि शिशु मात्र मातृ शरीर से अनन्य हो गया है और द्वितीय जो अग्रे शब्द है वह जन्म काल को बताता है और अधिश अधिभावे आधी में अधि यह उपसर्ग बताता है अनंतर को तो जन्म का अनंतर काल दो प्रकार का होता है एक जन्म होते ही जो अव्यवहित उत्तर क्षणादि से लेकर के एक दो घंटे तीन चार दिन तक का और एक होता है मृत्यु पर्यंत का वो सब भी तो जन्म के अनंतर का ही काल है तो अग, द्वितीय अग्रे शब्द बता रहा है जन्म का संहित काल मातृ शरीर से निर्गमन रूप जो द्वितीय जन्म है उस द्वितीय जन्म का अति निकट काल वो हो जाएगा अग्रे शब्द का अर्थ और उसी समय आधी का मतलब उस काल के जन्म होते ही कुछ समय बाद क्या करता है कि भाव ये याने जात कर्मादि संस्कार के द्वारा रक्षा करता है और जन्म के समय भी रक्षा करता है सुख पूर्वक जन्म हो सके इसके लिए जन्म लेने वाले नवजात शिशु को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो माता को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो इसके लिए जो आवश्यक उपचार आदि है वह करता हुआ जन्म के समय पर रक्षा कर रहा है और अधिकार्थ जन्म के अनंतर जात संस्कार आदि कर्म करके भी रक्षा कर रहा तो इस प्रकार पिता अपने रूपांतर रूप कुमार शब्दी पुत्र की जन्म के पहले भी रक्षा करता है जन्म के समय भी रक्षा करता है और जन्म के बाद भी रक्षा करता है यह बताता है सो अग्र एवं कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावेति यह वाक्य जन्म से पहले रक्षा होगी माता की परिरक्षा, जन्म के समय रक्षा होगी सुरक्षित जन्म हो सके इस प्रकार की परिरक्षा और जन्म के अनंतर परिर... वो होगा पालन जात संस्कार आदि करके यहाँ तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं स... इसके बाद स यत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावती आत्मान एव तद इत्यादि वाक्य की वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है वो भाष्य है स पिता कुमारम इत्यादि ये जो आया है ना कि स यद कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावती इस वाक्यगत यद का अर्थ यस्मात कर रहे भगवान भाष्यकार इसका टीका में अवतरण है इस भाष्य का कि स पिता यद इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है पित्रा इति पिताजातिकव्यमित पिता इति तो पिता को जात कर्मादिक जो संस्कार है वह अपने पुत्र के करने चाहिए यह बता करके अब ये जो तीनों समय परिरक्षा पिता के द्वारा पुत्र की की जा रही है पुत्र पुत्र की परिरक्षा परिपालन पिता का कर्तव्य है ये विधान हुआ परिपालन का तो जो विधेय अर्थ होता है यत तत स्त इस नियम के अनुसार उसकी स्तुति होती है ना तो पिता के द्वारा किया जाने वाला शिशु का परिरक्षण रूप जो कर्तव्य है विधे यहाँ पर उसकी स्तुति करती है श्रुति इस वाक्य से स कुमारम इत्यादि से इसलिए टीकाकार ने लिखा कि पिता जातकर्मादिकम कर्तव्यम इति अभिधाय पूर्ववाक्य का ये व्रता है व्रत कथन है कि पिता के द्वारा जातकर्मादि जात कर्तव्य है, जात है ये विधे वस्तु बताइए अब पूर्ववाक्य ने उसकी स्तुति करने के लिए ये अर्थवाद वाक्य है विधे अर्थ की प्रशंसा करने वाला वाक्य और निषेध अर्थ का निंदक वाक्य अर्थवाद माना जाता है ना। तो ये अर्थवाद वाक्य है विधे अर्थ की स्तुति रूप तो स पिता यानी यस्मात कुमारम जन्मनो आधि अग्रे एव एव जात पितुहु ऊर्धम अग्रेन जातमकर्मादिनाव आत्मुत्रेयते तो ये कहते हैं कि यानी यस्मात् कारणात् तो जिस कारण से ये पिता अपने आ, कुमार की जन्म के अनंतर जात कर्मादि से और अग्रे यानी जात मातम जात मातम का अर्थ है जन्म के समय भी परिरक्षा कर रहा है जात कर्मादि के द्वारा तो आधि शब्द का अर्थ ऊर्धो किया न जन्मनु ऊर्ध्म जात कर्मादि ना और अग्रे शब्द का अर्थ कर दिया जात मात्रम ये द्वितीय अग्रह शब्द का अर्थ है जातमात्र व जातकर्मादिना यद भाव ये यानी परिपालयती वो जो उसका यद शब्द है उससे ग्रहण करना है परिपालन पिता के द्वारा किया जाने वाला पुत्र का परिपालन रूप व्यापार है वह विधेय है तो उसकी जो है क्या नाम पूर्व में जो विधेय था जात कर्मादि उसकी स्तुति है ये तो यद भाव तद् तद एव भाव ये वो पिता कोई अपने से अन्य की परिरक्षा नहीं कर रहा है किंतु अपने ही रूपांतर की वो परिरक्षा कर रहा है परिपालन कर रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तद् आत्मान एव भाव ये अब ये कुमार भी पिता का ही रूप है ये जो यहां आत्मा शब्द ने कहा आत्मानम ये वो भाव ये में आत्मानम का अर्थ है पितु आत्मानम का अर्थ है पिता का ही स्वरूप है तो पुत्र पिता का स्वरूप है इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना तो प्रमाण बताते हैं कि पितुर आत्मा वही पुत्र रूपेण न जाए थे क्योंकि जिस कारण से शास्त्र कहता है कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप से प्रकट होती है इससे ये निश्चित होता है कि पुत्र की परिरक्षा कर रहा है पिता का अर्थ है अपनी ही परिरक्षा कर रहा है और आत्मरक्षा ये कर्तव्य माना जाता है प्रशंसनीय माना जाता है नहीं तो कोई आए और पाणिनी जी की तरह सामने व्याघ्र आया है व्याघ्र भक्ष हो गए ना पानी जी का शरीर कैसे सूटा है मालूम है कि व्याघ्र ने उनको भक्षण किया था सुनते हैं शिष्यों के साथ गए भ्रमण करने के लिए जंगल में जंगल में तो आश्रम होते ही रहे और वहां सामने से आया बाघ संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र तो शिष्यों ने कहा कि व्याघ्र आ रहा है भाग चलते हैं तो व्याघ्र शब्द के प्रकृति प्रत्यय का निष्पादन करने में ही लग गए कि व्याघ्र शब्द में वी और आंग उपसर्ग पूर्वक घृ धातु से प्रत्यय हुआ क प्रत्यय और फिर लोप हो करके व्याघ्र बना प्रातिपदिक उससे सू आया इतने में व्याघ्र पास में आया करते तो भाग गए और उनको खा लिया तो ऐसे यानी आत्मरक्षा उस समय तो भागना ही आत्मरक्षा थी ना तो आत्मरक्षा नहीं कर पाए लेकिन कहते हैं ये पुत्र की आत्म, आत्मा की रक्षा करना ये धर्म है आत्म सुरक्षा और पिता भी वही कर रहा है पुत्र की परिरक्षा करके अपनी ही परिरक्षा कर रहा है तो तथा ही उक्तम ये यहां पर प्रमाण बताया जा रहा है किसमें पिता पुत्र रूप से जन्म लेता है इसमें तथा ही उत्तम पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि ये प्रवेशति यहाँ तक श्रुत शास्त्र वचन है इसका उत्तरार्ध बता रहे हैं टीकाकार गर्भो भूतवा स मातरम यानी शुरुआत है पतिर्जायाम प्रवेश गर्भो भूतवा स मातरम दशमे मासी इति मंत्र तो एक पाद बताया पतिर्जाया प्रशति बाकी अवशिष्ट मंत्र का अंश है ये दशमे मासी जायते यहां तक वो पूरा मंत्र है इसमें बताया कि पति ही अपने पत्नी के शरीर में प्रवेश करता है क्या होकर के तो कहते हैं गर्भोभूतवा भूत्वा मातरम और फिर तस्याम पुनर्नवोभूतआ दसमें मास मासी जाए थे स्पष्ट ही है कि नौ महीने वहां पर निवास करके वापस फिर दसवें दसवें महीने में जन्म लेता है इसलिए अपने आप प्रसिद्ध नौ महीना नौ दिन माता गर्भ में रह करके फिर जन्म होता है पुत्र का अधिकतर ये होता है कोई कोई सात महीने में आठ महीने में जन्म लेते हैं, लेकिन अधिकतर नौ महीना के पश्चात ही दसवें महीने में जन्म लेते हैं तो भाष्य में आगे है इत्यादि ये हुआ अब पुत्र रूपेण जनयि भावती इस वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए मोक्ष प्रकरण पुत्रोत्दन विधा पुत्रोत्दन मोक्ष साधन इति पृछति तत्कम अर्थम पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि मोक्ष प्रकरण है ज्ञानकांड उपनिषद कहो ज्ञानकांड कहो मोक्ष प्रकरण कहो श्रुति का शिरोभाग कहो एक ही बात है न कर्मकांड और ज्ञानकांड तो ज्ञानकांड में कहो या मोक्ष प्रकरण में कहो यह तृतीय मंत्र पुत्र उत्पादन का विधान करता है तो पुत्र उत्पादन का विधान होने के कारण पूर्व पक्षी की शंका है कि मुख्य जो प्रयोजन है वेदांत का साधन चतुष्टय अंतपाति मोक्ष उस मोक्ष के प्रति साधन के रूप में पुत्रोत्पादन का विधान है ये पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय ध्यान में रख करके शंका करते हैं प्रश्न करते हैं इस अभिप्राय से लिखा कि मोक्ष प्रकरण पुत्रोत्पादन से विधानत पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम इति अभिप्रायन। ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा ऋषि अभिप्राय में अभिप्राय को मन में रख करके पृछती है कि तत्कम आत्मा पुत्र रूपे न जनयत्वा भावती यहां पर जो विधान है कि पुत्र रूप से अपने आप को ही प्रकट करके उसकी द्वितीय जन्म से पहले द्वितीय जन्म के समय एवं द्वितीय जन्म के अनंतर रक्षा करनी है ये रक्षा विधा विधेय हुआ ये किमर्थम यानी इस ये तो साधन है साधन का प्रयोजन क्या होगा मोक्ष के प्रकरण में तो माना जाएगा मोक्ष का ज्ञान कांड के साधन चतुष्ट अंत पाती जो प्रयोजन है मोक्ष उस मोक्ष के प्रति साधन के रूप में विधान किया जा रहा है नहीं तो ज्ञान कांड में क्यों विधान, ये विधान होता ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा तो इस प्रश्न का उत्तर उच्चेते इत्यादि से सिद्धांती देते हैं पहले प्रश्न वाक्य देखिए टीका भाष्य में कि तत्कमर्थम आत्मा पुत्र रूपे इति जनयत्वा इति ये, ये शब्द है पूर्व के प्रश्न की समाप्ति का द्योतक तत्किन में किम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न आया न तो पुत्र रूप से अपने को प्रकट करके फिर उसकी परिरक्षा करना रूप ये साधन का विधान किस लिए है उसका क्या प्रयोजन है तो उच्चते इसका उत्तरण देखिए टीका में न कर्मणा न प्रजया धनेन इत्यादि श्रुतेर पुत्रोत्पादन उक्तिर वैराग्यार्था इति इति प्रकृत श्रुत्या तो पुत्रोत्पादनस्य विधानात् मोक्षे तो, पुत्रोत्ग्यार्थिप्रेतुत्म कर्मण न प्रजया इत्यादि श्रुतेर तो ये श्रुति बताती है कि कर्म प्रजा तथा धन ये जो तीन साधन हैं कर्म क्रमत तीन लोक के प्राप्ति के कर्म है स्वर्ग की प्राप्ति का साधन कर्मना ना पितृलोक कहा जाता है पितृलोक है स्वर्ग लोक कर्म है यज्ञ आदि शास्त्रविद कर्म और प्रजया अयम लोको जै प्रजा से पृथ्वीलोक की प्राप्ति होती है तो पृथ्वीलोक की प्राप्ति फल हुआ प्रजा साधन हुआ स्वर्ग की प्राप्ति फल हुआ कर्म साधन हुआ और धन शब्द से लेना है वित्त को और वित्त शब्द से यहाँ पर लिया जाता है दो प्रकार का वित्त मानुष वित्त दैव वित्त मानुष वित्त का प्रयोजन है शास्त्रीय कर्म उनको यहां पर बताया गया कर्म शब्द से ही इसलिए मानुष वित्त तो कर्म शब्द में आ गया तो बचा धन शब्द से ग्राह्य दैव वित्त दैव वित्त शब्द का अर्थ है उपासना विद्या और विद्या देवलोक तो विद्या से देवलोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ये सकाम तीनों साधन करने से ये यहां पर यानी लोक प्राप्ति के साधन यहां पर बताए गए जो क्रमत प्रजा कर्म तथा उपासना है इनका फल तत्त लोक प्राप्ति है न कि मोक्ष मोक्ष तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीत ज्ञान मुक्ति के अनुसार केवल ज्ञान से होता है अर्निष्का भाव से अनुष्ठित कर्म और धन शब्दवित यह होते हैं अंतकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म साक्षात्कार के साधन चित्त शुद्धि करा करके ब्रह्म साक्षात्कार के साधन बन जाते हैं न कि जब निष्काम भाव से होंगे लेकिन मोक्ष उनका साक्षात् फल नहीं है उनका भी तो ये श्रुति न कर्मना न प्रजया न धने न इत्यादि मोक्ष प्रकरण में कथित होने पर भी पुत्र उत्पादन को मोक्ष का साक्षात साधन नहीं बताती लेकिन मोक्ष प्रकरण में बताया है तो फिर मोक्ष प्रकरण में इनका विधान भी व्यर्थ न हो ऐसी कोई ना कोई गति बतानी पड़ेगी न एक तो न कर्मना न प्रजया इस श्रुति के साथ पुत्रोत्पादन का विधान करने वाले ज्ञान कांड में ही पठित श्रुति का विरोध न हो ऐसा मार्ग अपनाना पड़ेगा तो वो मार्ग होगा गति होगी कि पुत्रोत्पादन विधान श्रुति जो है ज्ञान प्रकरण में आई हुई उसका अभिप्राय मोक्ष के साक्षात साधन के रूप में पुत्र को बताना नहीं है पुत्रोत् उत्पादन को अपितु वैराग्य मोक्ष का साधन है जैसे चित्त शुद्धि मोक्ष का साधन है ना और चित्त शुद्धि ही वैराग्य भी एक प्रकार से चित्त शुद्धि विशेष को ही बताता है रागद्वेश को ही बताता है ये चित्त का है तो पुत्र उत्पादन का यहाँ पर विधान करके श्रुति ये विधि श्रुति मोक्ष के प्रति साधनत्व तो नहीं बता रही है अपितु मोक्ष के साधन भूत वैराग्य का साधन है ये जन्म का वर्णन जन्म का वर्णन करने से जन्म के प्रति वैराग्य होगा कर्मफल के प्रति वैराग्य होगा संसार के प्रति होगा। रागद्वेश यहां पर पुत्रोत्पादन विधान करने वाले श्रुति का तात्पर्य है इस अभिप्राय से उच्चे इत्यादि से पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ये यह यहां पर कहा न कर्मना न प्रजया न धने न इत्यादि श्रुतेर मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्दन उक्ति यानी पुत्रोत्पादन का कथन किस लिए है तो वैराग्यार्था वैराग्य उसका प्रयोजन है इति अभिप्रेत्य प्रकृत श्रुतिया उत्तर आह तो जो प्रकृत श्रुति है प्रकृत श्रुति के द्वारा वैराग्यार्थ पुत्रोत्पादन का विधान हो रहा है इस प्रकार का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि उच्चते ये शाम नाम संतत्या नाम संत्या यानि अविच्छेदाथ ये पुत्रोत्पादन का विधान किस लिए है ये पूछा गया था न कि तत्कम इस वाक्य से उसका उत्तर श्रुति ने स्वयं दिया कि ये शाम लोका नाम संतत्या, संतत्या का ये चतुर्थी अंतर है ये संतत्य चतुर्थी बताती है फल को तो इन लोकों की संतति और संतति शब्द का अर्थ है अविच्छेद निरंतरता और यहां लोक शब्द से लेना है लोक प्राप्ति का साधन लोक प्राप्ति के साधन भूत पुत्र पौत्रादि पुत्रेनायन लोको जय बताया गया है ना तो ये जो पुत्रे नायन लोको जय इसमें अयम लोक शब्दित लोक और पृथ्वी लोक का साधन यहां पर लोक शब्द से लीजिए और इन लोकों के संतति के लिए अविच्छेद के लिए पुत्र उत्पत्ति का विधान है न कि मोक्ष के साधन के रूप में अविच्छेदा इत इसी को व्यतिरिक मोक्ष कह रही है श्रुति ये जो साध्य साधन भाव हुआ पुत्र उत्पादन तथा प्रजा की निरंतरता, अविचिन्नता ये साध्य साधन भाव अन्वय मुख से बता करके व्यतिरिक मुख से भी ये साध्य साधन भाव बताया जा रहा है कि विदेरन ही इमे लोका पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्यूहु केचन तो यदि कोई भी केचन का अर्थ है संसार के कोई भी प्राणी प्राणी यानी मनुष्य यदि पुत्र पुत्रोत्पादन न करें तो क्या होगा तो कहते हैं इमे लोका विच्छिदेरन तो ये जो अविच्छिन्न प्रवाह चलता आ रहा है वह अविच्छिन्न प्रवाह खंडित हो जाएगा जैसे छोटी छोटी बरसाती नदियां बारिश में तो बहती है और बारिश समाप्त होने के बाद जहाँ गड्ढा है उन गड्ढों में थोड़ा थोड़ा जल जमता है बाकी तो प्रवाह बंद होता है यही नदी का बहने वाले बहना यह नदी की निरंतरता है अविच्छिन्नता है और खंडित होना है विच्छेद होना है खंड खंड में बढ़ जाना ऐसे ही यदि कोई भी पुत्रोत्पादन आदि नहीं करेगा तो इन लोकों का विच्छेद होगा ये बता करके व्यतिरिक मुख से ये बताया गया एक प्रकार से कि पुत्रोत्पादन लोक संतति का उपाय है न कि साक्षात मोक्ष का साधन अब एवं इत्यादि की अवतरण टीका है और उससे पहले ये लोका लोक शब्द से ग्राह्य अर्थ बताते हैं टीकाकार कि अत्र लोक शब्द लोक साधनी भूता पुत्रपौत्रादय गृह्य ये लोकाना यहाँ पर लोक पुत्र लोकश्दित है ते शाम संतत्या पुत्र पौत्रादि की निरंतरता हमेशा बनी रहे यह प्रयोजन है विधि का पुत्रोत्दन अब इत्यादि का अवतरण टीका मैं पुत्रोत्पादनेन एव इति इति संतताहि पुत्रोत्दन इति तो मूल में वाक्य आया ये लोकानाम संत मूलमे इसके बाद में अंतिम वाक्य है कि एवं संतता ही इमे लोका और तदस्य द्वितीय द्वितीयम जन्म एक अंतिम वाक्य गई अंतिम वाक्य के निकटवर्ती वाक्य है एवं संतत्या ही इमे लोका संतता ही इसका उत्तर इसका व्याख्यान है भाष्य में एवं पुत्रोत्पादनादि पुत्रोत कर्म इसकी अवतरण टीका इस भाष्य की पुत्रोत्पादनेन प्रसिद्धम् इति पुत्रोत्दन उत्ता लोकानातता वाक्य तद्याच तो पुत्रोत्पादन द्वारा ये लोकशब्दुत्रपौत्राद पुत्र अविछेद अभिछ, ये प्रसिद्ध है इसे बताने के लिए एवं संतता ही इमे लोका यह मूल वाक्य है उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार से कर रहे हैं एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेदेन संतता प्रबंध रूपेण वर्त तो पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेदे न तो जो द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट जन हैं वे पुत्रोत्पादना पुत्रोत्पादनादि कर्म का जो निरंतर अनुष्ठान है ये जब से सृष्टि बनी है ये होता आ रहा है और इसी को लेकर के संतता प्रबंध रूपे न तो निरंतर संत का है निरंतर प्रबंध रूप से विद्यमान है यानी एक प्रवाह रूप से चल रहा सभी योनियां चल रही हैं मूल में है ही शब्द उसका अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान यस्मात इमे लोका तस्मात् तद अविच्छेदा कर्तव्यम यह अर्थ निकलेगा कि जिस कारण से इसी प्रक्रिया से ये अविच्छेद सारी योनियों का बना हुआ है उस कारण से तद अविच्छेदा यानी लोक अविच्छेदा तत्कर्तव्यम ये विधि है न मोक्षाय इसका अलग से अवतरण है टीका में इसे देखिए पहले एवं से लेकर के तत्कर्तव्य यहाँ तक का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि स्वेन पुत्रोत्दने विधि कृते सती स्वुत्रों तथा तत्पुत्रों तथा लोकसततिर्भवती तो जो <coughs> द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट है वह जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा पुत्र उत्पादन करेगा फिर उसका पुत्र और ये करेगा तो इस प्रकार से ये अभिचिन्न धारा चलती आ रही है अधिकारी जो है वहां से वाहन में जाएंगे कुछ कुछ संन्यास में जाएंगे और कुछ अपने उषे में रहेंगे इस प्रकार की यह धारा चलती जा रही है पुत्रोत्पादना पुत्रोत्पादन लोक संतति रेव प्रयोजनम तो पुत्रोत्पादन रूप जो साधन है उसका फल लोक संतति ही यानी अविच्छेद प्रवाह अविच्छिन्न प्रवाह मनुष्य यौनिका यह चलता रहे तत्द यौनिका यही फल है इति वदन्त्या श्रुत्या ये बताने वाला जो ये श्रुति वाक्य अभी जिसकी व्याख्या हुई तस्य तो तस्य तस्या पुत्रोत्मस्त इसी वाक्य से अर्थात साक्षात मोक्ष साधनता का निषेध हो जाएगा इसे कहा जा रहा है न मोक्षाय इत्यर्थ। पुत्रोत्पादन का फल लोक संतति है मोक्ष नहीं ये अर्थ एवं ही संतता इमे लोका इत्यादि श्रुति का निकलेगा अब अंतिम जो वाक्य है तदस्य द्वितीय जन्म इसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार तदस्य संसारिण इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में एवं प्रसंगात गर्भ गर, गर्भधारणादी विधि उक्त प्रकृत वैराग्या जन्म तदस्येति तो ये कहते हैं इस प्रकार ये प्रासंगिक विधि है उस प्रासंगिक विधि को बता दिया तो गर्भे ये सप्तमी छपा है क्या गर्भ धारण ऐसा होना चाहिए एक पद है ना वो एक की मात्रा अधिक छप गई है तो एवं प्रसंगात गर्भधारण आदि विधि उक्त ये प्रासंगिक विधि का विधि को बता करके श्रुति जन्म का वर्णन कर रही है वैराग्यार्थ ये शुरू में बताया था अब वो प्रथम जन्म तो बताया गया था द्वितीय जन्म बताती है तो प्रकृतम ये विशेषण है जन्म का और वैराग्यार्थम और द्वितीय ये भी जन्म के ही विशेषण है तो यहां पर जन्म का वर्णन हो रहा है मोक्ष ज्ञान के साधनभूत वैराग्य के लिए और तीन जन्म का वर्णन करना है प्रथम जन्म बता दिया तो प्रकृत हुआ द्वितीय जन्म इसलिए प्रकृत द्वितीय जन्म का जन्म को दिखा रही है श्रुति तदस्य द्वितीय जन्म इससे इसकी व्याख्या भाष्कार भगवान कर रहे हैं कि तदस्य संसारिण कुमार रूपे मातु उदरात तद रेतो रूप यद रेतोपेक्षा द्वितीय जन्म द्वितीय अभिव्यक्ति ये अवस्था ये छपा है होना चाहिए सात नंबर टिप्पणी के अनुसार सात नंबर जो टिप्पणी है ना उसमें लिखा है मातृशरी रूपात मात्री शरीर रूप द्वितीय अवसथ और अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ कर दिया अभिव्यक्ति भाष्य में है न उसका अर्थ है अवस्थिति यानी अवस्था अवस्था को बताने वाला भाष्यस्थ अभिव्यक्ति शब्द है दो बताए जा रहे थे न एक अवसत आवस्थ और अवस्था जैसे पित्री शरीर प्रथम आवसत है और वहां पर जन्म लेने वाले शिशु की अवस्था है सप्तम धातु से संश्लिष्ट होकर के रहना ये अवस्था हुई और पित्री शरीर हुआ आवसत ऐसे मात्री शरीर रूप द्वितीय आवसत है और द्वितीय जन्म है उस मात्री शरीर रूपी द्वितीय आवशत से निर्गमन वो अभिव्यक्ति शब्द से कहा गया कही गई द्वितीय अवस्था है इसे यहां पर टिप्पणी कार ने लिखा कि मातृ शरीर रूप द्वितीय आवसत ये द्वितीय आवसत हुआ अवसत आवस्थ और अवस्था में अंतर है ना आवसत में सकार पूर्ण है और अवस्था में वो हल है संयुक्त है सकार थकार के साथ और फिर यदि द्वितीय आवसत मातृ शरीर है तो द्वितीय अवस्था कौन सी होगी तो द्वितीय अवस्था को बताने वाला अभिव्यक्ति शब्द है उसका अर्थ करते हैं अवस्थिति अभिव्यक्ति यावत अभिव्यक्ति का यहां पर यह विग्रह है अभिव्यक्ति पद का अवस्थिति और अवस्थिति का ही पर्याय है अवस्था शब्द तो ये हुआ अश्य शब्द तदस्य द्वितीयम जन्म इसमें अश्य शब्द का अर्थ लिया गया संसारिण जीवस्य संसारी जीव हुआ पित्री शरीर से शे, मातृ शरीर में आकर के नौ महीने तक संवर्धित हुआ जो जीव है उसका आयतन संवर्धित हुआ ना उसे संसारी जीव कहा जा रहा है संसार है जन्म मरण ये तीन जन्म जिसके दिखाए जा रहे है वो संसारी जीव हो जाएगा तो संसारी जीव का तत् यानी द्वितीय आवश्य रूप मातृ शरीर से निर्गमन ये शब्द से लेना इस निर्गमन का ही नाम है द्वितीय जन्म निर्गमन को ही द्वितीय जन्म कहा गया तो अस्य यानी संसारीण तो माता मातृ शरीर से शे कैसे निकलता है तो कहते है कुमार रूपेण यत्गमनम तो संसारिण कुमार रूपेण मातु उदरात माता के उदर से जो कुमार बन कर के निकलना है तद रेतो रूप अपेक्षा द्वितीयम जन्म लोक में इसी को प्रथम जन्म कहा जाता है लेकिन श्रुति ने तो प्रथम जन्म तो बताया था पित्री शरीर से मातृ शरीर में प्रविष्ट होना ये प्रथम जन्म है इसलिए पित्री शरीर में भी गर्भ रूप से रहा था वो ये कहा गया था द्वितीय कंडिका में या कि ये प्रथम गर्भ है आदित गर्भो भवती ये वाक्य आया था ना तो आदि तर्भव हुआ सप्तम धातु के रूप में वो पिता के शरीर में अवस्थित होना सप्तम धातु के से संस्लिष्ट रूप से अवस्थान उसका ये द्वितीय जन्म था ये प्रथम जन्म था क्या नाम वो अवस्था आव, थी प्रथम अवस्था थी और आवश्य था पित्री शरीर और उससे मातृ शरीर में आना ये प्रथम जन्म हुआ और इसलिए यहां पर कहते है तद रेतो रूप अपेक्षा तद रेतो रूप से लेना रेत का निस्सरण ये प्रथम जन्म था ना उस की अपेक्षा से ये द्वितीय जन्म है मातृदर से बाहर अभिव्यक्ति तो द्वितीय आवशत अवस्था अभिव्यक्ति तो द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति में अवसथ भाष्य में तो अवस्था ही छपा है लेकिन टिप्पणी के अनुसार आवसथ स पूरा होना चाहिए आवसथा अभिव्यक्ति और वहां पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा द्वितीय अवसथात् अभिव्यक्ति इति द्वितीय अवसथ अभिव्यक्ति तो द्वितीय आवसत है मातृ शरीर उससे अभिव्यक्ति यानी प्राकट्य निर्गमन लोक में आ जाना ये द्वितीय जन्म माना जाएगा इस प्रकार ये जो तृतीय कंडिका है द्वितीय अध्याय की इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है चतुर्थ कंडिका है सो अस्य अस् आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिनिधीये इत्यादि ये जो जन्म हुआ जात कर्मादि संस्कार हुए जात कर्मादि में आदि शब्द से उपनयन गुरुकुल में प्रवेश प्रविष्ट करा करके उपनयन करना ये सब और वापस समावर्तन संस्कार होने के बाद विवाह संस्कार आदि कर लिए पिता ने पुत्र के ये सब जात कर्मादि संस्कार हुए इसके बाद पिता अपने कर्तव्य रूप जो शास्त्रीय कर्म थे पुण्यकर्म वो स्वयं नहीं कर सकता वृद्धावस्था के कारण तो उसे प्रतिनिधि बनाता अपने पुत्र को यानी द्वितीय रूप को उसे कहा जाता है इस वाक्य के द्वारा चतुर्थकंडिका के प्रथम वाक्य के द्वारा ये प्रतिपत्ति विधि कहलाता है प्रतिपत्ति कर्म वो आया है आपके संप्रति विद्या आप बृहदारण्य में उसके आधार पर यानी उसका स... अनु समर्थन दिखाते हुए इस वाक्य का अर्थ टी भाष्कर भगवान करेंगे ये सब चर्चा हम लोग करते हैं कल